लेसन 21 पेज नंबर 229 मैं मोदी को पसंद करता हूं परसों मैंने एक गाय देखी परसों मैंने उस गाय को देखा पेज नंबर 230 दादाजी ने मुझे एक खिलौना दिया मुझे कोई नहीं चाहिए दिन को दिन में रात को शाम को दोपहर को सोमवार को इस हफ्ते में तीन तारीख को हमारे गुरुजी वन को चले गए मैं आप लोगों से मिलने को आया हूँ मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ बारिश होने को है मैं दफ्तर जाने को हूँ पेज नंबर टू थर्टी वन सेब चाकू से काटो इस ढंग से काम करो मैं बस से आया हूँ पेड़ से पत्ते गिरते हैं सुधा कक्षा से निकल गई मेरा गांव स्कूल से हटकर है दादी जी बुखार से कांप रही हैं मैं तुमसे छोटा हूँ मिलना मुलाकात करना बात करना दोस्ती करना मोहब्बत करना शादी करना लड़ना व्यवहार करना संबंध होना मैंने राम से बात की मैं राम से मिला मैंने राम से दोस्ती की मैं सुनीता से मोहब्बत करता हूँ पेज नंबर टू थर्टी टू मैं सुनीता से शादी करना चाहता हूँ मैं राम से लड़ा उसने बूढ़ों से अच्छा व्यवहार किया मेरा उस बात से कोई संबंध नहीं है कहना बोलना पूछना मांगना प्रार्थना करना वादा करना मैंने राम से कहा मैं राम से बोला मैंने राम से दो प्रश्न पूछे मैंने राम से रोटी मांगी मैंने राम से प्रार्थना की मैंने राम से वादा किया नफरत करना डरना इनकार करना मैं तुम्हारे बर्ताव से नफरत करता हूँ मेरी बहन भूत से डरती है रमेश ने यहा आने से इनकार किया कभी से कविता लिखी जाएगी माँ ने आया से बच्ची सुलवाई पेज नंबर टू थर्टी थ्री मोहन का बेटा मोहन के बेटे मोहन की बेटी दो तीन का अंतर छत पर की बिल्ली यहाँ के लोग पीने का पानी नहाने का पानी सोने का कमरा उसका जाना मेरे जाने के समान है पिकासो की बनाई हुई तस्वीरें महंगी हैं बढ़ई ने मेज की मरम्मत की हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं पेज नंबर 234। आभारी कृतज्ञ अनुगृहित का शौकीन का आदि का इच्छुक का के काबिल लायक योग्य के मैं आपका आभारी हूँ हम आपके आभारी हैं वह फुटबॉल खेलने का शौकीन है सीता दिन में सोने की आदि है मैं कवित्री के लायक नहीं हूँ मैं कवित्री बनने लायक नहीं हूँ मैं बच्चे मैदान में खेल रहे हैं सुधा कक्षा में चली गई इसे दो भागों में बांट दीजिए हम वर्ष में दो बार एक दूसरे से मिलते हैं पिछले महीने में हम समुद्री तट गए थे अगले हफ्ते में तुम क्या करोगे पेज नंबर टू थर्टी फाइव दिन में तीन बार खाना खाओ राम दो दिन में यहाँ आएगा रोगी अब होश में आ गया है वह अभी पढ़ाई में लगा है जवान और बूढ़े में फ़र्क है दोनों में कौन अच्छा है दस में से एक खराब है वह कपड़ा देखने में बढ़िया है मैंने तुमसे मज़ाक में कहा मैं हिंदी में बोल सकता हूँ मैंने यह अंगूठी 2000 रुपए में खरीद ली पेज नंबर 236। राम यहाँ रेलगाड़ी में आएगा पर मैं ठीक समय पर स्टेशन पहुंचा। मेज पर मक्खियाँ हैं सुधा मेरे निवास स्थान पर आएगी मेरे पहुंचने पर लोगों ने आवाज़ उठाई हम तांगे पर आए हैं मैंने टेलीफोन पर बात की है मैंने रेडियो पर समाचार सुना डाकुओं ने गांव पर हमला किया पेज नंबर टू थर्टी सेवन यह आपकी इच्छा पर निर्भर है इसके आधार पर काम करो मालिक मुझ पर नाराज़ हैं राधा ने सत्य पर विचार किया मुझे इतिहास पर एक किताब चाहिए मैं तुम्हारी प्रार्थना पर आया हूँ हम यहाँ काम पर आए मैं आपको चाय पर बुलाऊंगा यह बस कैंपस तक जाती है हम एक महीने तक वहाँ ठहरेंगे उसने फोन किया तक नहीं मेरे पास एक पैसा तक ना रहा पेज नंबर टू फोर्टी अंगूठी आवाज़ कवित्री कैंपस, गाँव छत डरना तांगा, दोपहर नफरत निवास परसों पेड़ प्रश्न फर्क वर्ताओ भूत महीना मुलाकात रात लड़ना वादा शादी संबंध सेब स्थान हमला अंतर इनकार काटना खराब चाकू जवान ढंग तारीख दोस्ती निर्भर पत्ता पिकासो प्रतीक्षा प्रार्थना बढ़ई भाग मक्खी मांगना मोहब्बत रेलगाड़ी बन विचार शाम साबुन सोमवार हफ्ता होश